Mm Hello -hmm. द्राणी हम सब मंगलमय देखा करें उसकी मांगलिक सृष्टि को देखें उसके मंगल विधान को देखें उसके मंगल संकल्प को देखें उसके मंगल स्वभाव को देखें और उससे मिलाने वाले मंगल स्वरूप संतों के अनुभव को देखें और अपना मंगल कर लें अपना माधुर्य जीवन शुरू कर दें तू देख मत कर धन्यवाद है उसको तू हताश मत हो निराश मत हो आत्महत्या जैसे विचार मत कर लेकिन आत्म प्राप्ति के विचार कर कीमती आंखें और विचार वाला मस्तिष्क और धबकता हुआ दिल तुझे तो दिया दिल भरने और उसका संचालन वो खुद कर रहा है क्या तू से पगार देता है और जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है उसे छोड़कर फिर तुझे नया शरीर देता है वो कंगला नहीं तेरा स्वामी चौरासी चौरासी लाख देह, देह देते हुए भी वो थकता नहीं और इन देहों से पार करने के लिए तुझे पवित्र सत्संग की प्रेरणा और सुंदर श्रद्धा भी देता है मुफत में आत्म परमात्मा का अमृत सिंचने वाले संतों का सानिध्य भी तुझे दे रहा है ये उसकी कितनी करुणा है कितनी है प्रभावी गर्मियों में कोयल का टंकार और सर्दियों में भूमरों की मंडार से में अपनी ऋतु का आनंद कहीं तू ऊब न जाए और आसक्त न हो जाए बदलती मौसम बदलती परिस्थितियां बदलते वातावरण में अबल को देखने के लिए तेरे को कितना अवसर दे रहा है तू अपने को सजा धजा कर दूसरों का भोग्य मत बन और तू अपने को आसक्त करके दूसरों का भोगता मत बन तू न भोग्य बन न भोक्ता बन तू तो अनुमता आत्मा साक्षी अहंकार रहित वासना रहित अज्ञान रहित अपनी शुद्ध मति से शुद्ध स्वरूप में विश्राम थी कर भैया जगत का बहुत देखा बहुत सुना जिसे देखा जाता है सुना जाता है उसमें गोता मारा कर तो ये तेरा तप हो जाएगा अपने अहम को ईश्वर के चरणों में दे ये भी तेरा एक प्रकार का दान मान लेगा वो कठिनाइया कष्ट सह के भी सत्संग में जाती दीक्षा सह भी दैवी कार्य कर के ते तेरी तपस्या हो जाएगी से बुद्धि शुद्ध होगी कर्तव्य पालन का आनंद आएगा और अंतर्यामी धन्यवाद देगा वो नफे में अब मुक्ति का द्वार खोल देगा वो तो तेरी बपोती मनुष्य जन्म फिर बुद्धि श्रद्धा इस सत्संग और सुडोल शरीर मर्ज रहित आंखें मर्ज रहित बीमारी रहित कान मर्ज रहित हृदय धबक रहा अरे जिनको मर्ज है वो भी तो चार कदम चलते जब इन अंगों में मर्ज आ जाए जा तो मुझ में मर्ज नहीं इन इंस्ट्रूमेंट इन मर्ज, अंगों में मर्ज है मुझ चैतन्य में मर्ज नहीं ऐसा स्मरण कर तो ये मर्जीले अंग भी निर्मर्ज हो सकते अथवा मर्ज का प्रभाव हटेगा आत्मा का प्रभाव जगेगा तो अपने आत्मा के प्रभाव को जगा भैया गुरुओं के ज्ञान को अपने जीवन में ला कब तक फरियात करेगा कब तक आसक्त होगा कब तक अनुमंता नहीं बनेगा तो भोग्य और भोगता बनता रहेगा आत्मा में करने वाला बन जाता है। कोई चीज मिले नहीं तब तक खोज रखो, पेट भरे नहीं तब तक पत्तल छोड़ मत किनारे लगे नहीं तब तक नाव मत छोड़ साध्य मिले नहीं तब तक साधन मत छोड़ और आत्मज्ञान हो नहीं तब तक गुरुओं का शरण मत छोड़ उजाले अपनी राहों में रहने दो न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए हे गुरुदेव हे प्रभु अपने ज्ञान के उजाले मेरी राह में रहने देना हे मेरे रहनुमा फकीर हे मेरे तारण हार सतगुरु उजाले अपनी राहों के हमारे पास रहने दो न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए नेत्र की गली में शोत्र की गली में नासिका की गली में कौनसी वृत्ति में कौनसी इंद्री में मन हो और शांत हो जाए मन शरीर कोई पता नहीं इसलिए हे मेरे तारणहार गुरुदेव उजाले अपनी राहों के हमारे पास रहने दो न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए हे गुरुदेव हे तारणहार हे मारा वालुड़ा हे मारा परम नितेशी हे ज्ञान दाता हे प्रेम दाता हे सुखदाता हे शांतिदाता हे पुण्यदाता हे दाता, हे दाता, हे दुखारी, हे दुखहारी सुखदाता हे मेरे सतगुरु तुम साक्षात ब्रह्म हो ब्रह्मा की नहीं, मेरे में नदगुण की सृष्टि करते हो विष्णु की नहीं, मेरे हृदय में सदाचार का पोषण करते हो साधना का पोषण करते हो और शंकर भगवान की नहीं, मेरा जीव तो राज्ञान को अपनी ज्ञान निगाह से तीसरे नेत्र से भस्मीभूत करते हो हे मेरे ब्रह्मा गुरु हे मेरे गुरु विष्णु हे मेरे गुरु महेश तुम साक्षात परब्रह्म हो मैं भी ब्रह्मा हूँ जब तक जी में जान रहे तन में प्राण रहे तब तक श्रद्धा की डोर तेरे तरफ बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। मुझे डर है कहीं मेरी इस कच्ची श्रद्धा की एक अच्छा धागा कहीं टूट न जाए तो युक्ति से पकड़ना वाले हजार दिन हजार लेकिन तेरी करुणा और मेरी श्रद्धा इस पतले धागे को संभाली हुई है नाव किनारे न लगे तब तक यह मेरे नवा की पत्थर अपने पास रखना वालूडा। छी तो छोड़ी छोरु का पर थेतर का था मवतर न्या गुरुदेव गुरुदेव ब्रह्मवेता थीच शांति आनंद पवित्रता ने प्रेम टपकता गुरु नो बदल वाली सकता दीदों बदलाई सक उनके उपकारों के आगे हमारे प्रणाम या हमारी सेवा क्या महत्व रखती और संबंधी पति और पत्नी जो नहीं दे पाए वो सच्चे सदगुरु रूपी पिता ने हंसते खेलते घर में घर दिखा दिया जी में जीवन दाता दिखा दिया सच्चे ही हितेश सच्चे साथी सच्चे तो मेरे सदगुरु ही थे मेरे। ये जगत है मतलब का बेमतलब गुरु रहना सेठ नौकर को प्यार करता है काम लेने के लिए नौकर सेठ की बात मानता है पैसा कमाने के लिए पति पत्नी का संबंध भी एक दूसरे के शरीर से सुख लेने के लिए नेता का संबंध वोट के लिए और जनता का संबंध सुविधा के लिए दोस्त का संबंध एक दूसरे के काम आने के लिए लेकिन सतगुरु और सत्य परमात्मा के नाते जीव को ब्रह्म बनाने के नाते सतगुरु और नारायण के नाते दूसरे सारे संबंध स्वार्थ से अभिमान से आक्रांत है निस्वार्थ निर्भिमान और भगवान के कारण अगर कोई सच्चा संबंध है तो मेरे सतगुरु का और मेरा है जिस संबंध को मौत भी नहीं तोड़ सकती तो निंदक क्या तोड़ेंगे जिस संबंध को मौत भी मार नहीं सकती उस संबंध को दुनिया की दो तू, तू मैं में क्या तोड़ेगी हे मारा वालुड़ा हे मारा कानूड़ा हे मेरे अंतरयामी! है मेरे तारण हार दिन दयाल को बेहनती तुम सुनो गरीबनबाज जो हम पुत्र अपुद भय तो पिता तेरी लाज गोतामार बहुत जन्मों की इच्छाएं वासनाएं, कर्मों की जाल को उस परमेश्वर के चरणों में अर्पण करते निर्भार हो जा निरअहकार हो जा निर्म हो जा ममता करनी है तो उसी कर भगवान मेरे गुरु मेरे मेरे साइया मेरे मेरे ईश्वर मेरे करनी तो उसी बात के कर मैं आत्मा हूँ मैं उनका हूँ जगत की अहंता ममता बंधनकारी है और भगवान की अहंता ममता मुक्तिदायी है सुखदायी है शांतिदायी है माधुर्यदायी है उसके हजार हजार उपकार हैं अभी फरियाद मत कर तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार उधर देखना चाहे उसको समझा दे बाहर कब तक देखेगा जिसे देखा जाता है उसमें शांत जा। हो जाए भैया संसार का बहुत कुछ पाया देखा खाया अंत में जिस शरीर को खिलाया दुलाया वो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा उसके पहले तू परमात्मा में मिल जा अरे मेरा मनवा डूब जा उस दिल भर में जो प्यारा है हर दिल का सहारा है जिसने तेरे लिए शीतल हवाएं पैदा की चमकता चांद बनाया प्रकाशमान सूर्य उदय किया लहराता दरिया और गुनगुनाती सरिताएं बनाई और उनको निहारने की तेरी आंखें बनाई और आंखों को भी सत्ता देने वाला वो सत्ताधीश तेरे साथ तेरे पास तेरे दिल में तेरे हाथ से हाथ मिलाकर बैठा है तुम उसी को अपना दिल दे दे उसी को अपना हाथ दे दे उसी को अपना आपा दे दे फिर देख बजा मेरे गुरुदेव इतने समर्थ थे कि वर्षों की गिरी गुफाओं की तपस्या करने वाले तपस्वी और जोगियों को जो चीज मिल मिल पाए पचास में वो चीज मेरे गुरुदेव ने हंसते हंसते मुझे अनुभव करा दी ऐसे समर्थ सद को मेरे हजार हजार प्रणाम न मुंड मुंडाए न संयास की दीक्षा पाए ऐसे घर में घर दिखला दे ऐसे समर्थ गुरु की उपमा किसके साथ की तुलना थे। राजे राज छोड़ देते थे, सिर में खाक डालते, बारह बारह वर्ष बुहारियां करते फिर कहीं कृपा दृष्टि और दो वचन मिलते थे वो कृपा दृष्टि दिन और रात बरसाने वाले और वे वचनों से पावन करने वाले सतगुरु कितने मेरे उदार आत्मा है मेरे ऊपर कितने मेहरबान हैं उन्हें क्या जरूरत मुझ में क्या स्वार्थ था वो निस्वार्थ ने कितनी कृपा की उनकी कृपा का कोई बयान कर सके ऐसी जीवा ऐसी कलम ऐसी पोथी आज तक बनी नहीं મારા ગુરુદેવ તમારો જય જયકાર તમારો ઉપકાર અનંત છે મારા જેવો કોઈ ગુણ છો નહીં અને તારા જેવો કોઈ ઉપકારી નહીં મારા જેવો કોઈ બે પરવા નહીં લા પરવા નહીં અને તારા જેવો કોઈ કરુવાને બી નહીં તે કરુણા દીધી हे हे हे दयालु गुरुदेव, ईश्वर ईश्वर क्या थी थी, थी जोया? जोया, थी। थी तने जोया तने तने तो ईश्वर ना, आनंदी भुआरा अनुभवी सुखदाता हे भगवती रसना हे भरा गुरुदेव, हे व्यास, जीवन व्यवस्था करना व्यास मार अंधकार मा, मैं जीवन मा, गुरु तत्व नु ज्ञान देना गुरु सत्य उपराम करना सतगुरु उनके भी पूजा मारा तारा ऋण कई रीते थारी कृपा न कई रीते मारी मारी पासे पासे जरूर नथी मन तने छता दया विना दीधा विनागुण गण तो शू दऊ नथी तो तो क्या क्या धन दौलत की तुझे परवाह नहीं दाता मन तो मेरा वैसे ही कुड़ा कपटी और और चंचल है और है है तन में भरा तू सिखा चुका है। पिंच मल का थैला मैं तुझे दे दे के क्या दू मेरे दाता मेरे ज्ञान दाता मेरे शांति दाता मेरे मुक्तिदाता मेरे आनंद तो और फिर भी शास्त्र कहते हैं व्यास के दिन गुरु का दर्शन गुरु पूजन वर्ष भर के सतकर्मो का अनुष्ठान करने का फल देता है कदम कदम पे शांति फल देने वाला उसका बदला चुकाने आते तो फिर तू अपने पुण्य प्रभाव से और भर देता है महालीला सा देहो तारी लीला अपरम्पार अनंत छे, तारी पूा शेख के कई रीते करी रिजव तेरा देव कई रीते नाथ तो माटे तारी पूजा निमित्त तारी पासे लेवा पे पूजा तो मारो देखावर वो मारो उद्देश्य आंगी कार्य कर पासे विफलता दाता नगले ने पगले तू डगले पगड़े मो मन टोलिया जवा तनक लाजे ऊपर तू गुरु तू आ चल छू चल ब्रह्म ब्रह्म व्यापक तू ने ने अंदर बाहर देह दे रूप विदेही नारायण स्वरूप स्वरूपी जिसको आत्म ज्ञान होता है वो साक्षात नारायण स्वरूप होता है हे मेरे सदगुरु नारायण हे हे मेरे हे मेरे हे मेरे हरि, प्रभु पूजाएं की खूब साधनाएं की, खूब मनोत्यामानी, कईयों को प्रणाम की और पूजाएं की जब तक सदगुरु को प्रणाम और सदगुरु की पूजा नहीं हुई तब तक पूजाएं अधूरी रह गई कुत्र मिले सुपात्र मिले तो कुत्र को ज्ञान दिया न दिया सु मिले तो को दान दिया न दिया मिले सत्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया सूरज उदय हुए तो और दिया किया न किया कहे कवि गंग सुनिशा अकबर पूरण गुरु मिले तो और को नमस्कार किया न किया हे पूर्ण सदगुरु तेरे चरणों में हजार हजार नमस्कार तस्मय से गुरे नमा तस्मय से गुरे नमा तस्मय से नमः तेरे चरण मेरा विश्रांति स्थान है तेरी वाणी मेरा जीवन का पाथ्य और प्रकाश है तेरी करुणा मेरा सहारा है निहाल कर, दिया। इस बेहाल को निहाल कर दिया इस अनाथ को तू ने नाथ बना दिया हे मारा गुरुदेव हे मारा तारण हार तारो जय चेकार हो सूर्य ने तारा ज्ञान नो झंडो लारा प्रेम नो प्रसाद वेचता वेचता जीवन पसार करू हे मारा गुरुदेव तारा तारा तारा काम मा आवी जाए। तारा काम मा आवी जाए। तारा काम संदेश वाहक देवी निमित्त मंडला तू स्वीकार कर से मारा मन जे मारा कर जीवन में हे गुरुदेव हे आत्मदेव नंद स्वरूप देना चेतना नाता ने सुव्यवस्था करी करता द्वारा सुव्यवस्था करे व्यास व्यास कहवासठ पर बिराचना अत्यार भगवान व्यास पदवीए बिदाविए गुरुदेव तू मारो मारो व्यास व्यास छे ने ने उपदेश करवानु सामर्थ्य ते गुरु पंचे ने गुरु कृपा सामर्थ्य एक साथे अता साथ लीलाशा गुरुदेव तर सत्संग करवानी, करवानी, करवानी, व्यवस्था ने व्यवस्थित कथा क्षमता, गुरुपद, अनुभव सतगुरुपद, पद त्रिगुणमय आत्मा त्रिगुणमय माया मीव ने गुणातीत करना गुरुदेव तुम्हारो तुम्हारो तुम्हारो गुरु ने ने हजार हजार भगवान सत्य कृपा कर एक साथ गुरुदेव, करवानी, करवानी, करवानी, व्यवस्था ने व्यवस्थित क्षमता, ज्ञान, गुरुपद, अनुभव सत्गुरु पद पद धनी में आत्मा त्रिगुण ने माया मीव ने गुणातीत करना गुरुदेव तुम्हारो व्यास, तुम्हारो, तुम्हारो गुरु ने तने हजार हजार प्रणाम धन्य छे भगवान वेद कर्म ज्ञान साधक मार्गदर्शन कर मन मजवा साधक ने प्रेरम कोई साध्य चरणों अभिवादन पूजन करने वर्ष भरना सत्कर्म करने फल देना व्यास पूर्णिमा प्रणाम हज खर तू गुरु पूर्णिमा अंधकार रूप प्रकाश अंधकार मटाड़ी आत्म प्रकाश देना पूर्णिमा अथवा अंधकार मटा प्रकाश देना सतगुरु ने समझवा क्षमता देना पूर्णिमा एवं सानिध्य नी गुरु पूर्णिमा गुरु एट भारी ऊंचू गुरु शिखर तड़खला जरा संसार नींदा स्तुतिमा सुख दुख कुरकपट चल अब कपटीला अफ्वा मनरा न डगे पूजन पूजन नथी नथी पूजा मन मन ही मन, मारा गुरुदेव रीते सात ना जल की थी मारा नाथ स्वच्छ वस्त्र आप चिन्मय शुद्ध वस्त्र गुरुदेव कर पुष्पों माला मोगरा और गुलाबा आप ही तो हृदय फूल स्वीकृत कर हृदय कमल सुस अमरा हृदय सुधी पोचाड़े आ पुष्पों सुवासरा स्वीकार करो साष्टांग तनगत प्रणाम करो आम तरा चरणों में दरिए गुरुदेव आज थे मारो देह मरु मन मरु जीवन तमारा देवी कार्य निमित्त निमित् पूरजे तो। कलाक हूँ अर्पण करु पांच कलाक कलाकला तू स्वीकार कर, दे दे कर तारी भक्ति तारी निष्ठा तारी अनुभूति दान देना देव बिना मांगे कोई नूर नुनोर को कोई नत्म प्रकाश देना ध्यान मूलम मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा हे गुरु कृपा तू मारो हाथ पकड़ी राखज मरी हे गुरुकृपा तू मैंने मार गुरुदेव ना सिद्धांत दूर न जे मारी ये गुरु कृपा जगत ना जगतिको नास्तिको अथवालास बुद्धि ना, मन में रमता जीवो बातों वन पुरा तनाई ना, ना जाऊ गुरु लीला साबा मारी अखंड भक्ति रहे हे हे कर जे हे मारी, हे मारा हे मारा भाग्य तेसाव तो रीसाई जजे हे मेरे भाग्य तुझे रूठ है तो रूठ नूठ जाना तू मेरा मकान छीन लेना मेरे रुपए पैसे छीन देना मेरे दो पांच जोड़ी कपड़े छीन देना लेकिन हे विधाता तू मेरे हृदय से गुरु भक्ति कभी मत छीनना गुरु कृपा मत छीनना गुरु निष्ठा मत छीनना पसंद करूंगा लेकिन निगुरा होना नहीं मैं निर्धन होना पसंद करूंगा लेकिन आत्मधन का त्याग नहीं मैं निसाय होना पसंद करूंगा लेकिन गुरु की सहय का त्याग कभी नहीं और जिसको गुरु की सहय मिल सकती है वो निशा कैसे रह सकता है जिसको आत्मधन है उसको बाहर के धन की परवाह कैसी बाहर का धन तो दास है बाहर की सहाय तो छाया है इंद्र से जब गुरु उठे तभी इंद्र नहीं सहाय हुए थे जब गुरु कृपा मिली तो इंद्र सफल हुए देवता को भी देवों के राजा को भी गुरु कृपा चाहिए दैत्यों को हर दैत्यों के राजा को भी गुरु कृपा चाहिए बुद्धिमान मनुष्य शिवाजी जैसों को भी गुरु कृपा चाहिए और विवेकानंद को भी गुरु कृपा चाहिए ये लोग अंधे हैं जो बोलते हैं कि गुरु गुरु क्या मनुष्य मनुष्य को क्या पूजना मनुष्य को नहीं पूजा जाता मनुष्य के भीतर जो पूर्ण गुरु तत्व तो खिला है उसी का आदर है उस ब्रह्मवेत्ता की पूजा अपने जीवन का आदर है उस ब्रह्मवेत्ता का आदर मानवता का आदर है उस ब्रह्मवेत्ता का आदर सच्चाई का आदर है उस ब्रह्मवेत्ता का आदर ईश्वर तत्व का आदर है भगवान कृष्ण अपने गुरु का आदर करते रथ में बिठाते और घोड़े खोलकर रथ खींचते श्रद्धाहीन निगुर लोग क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा ईश्वर भक्ति की महिमा पाश्चात्य भोग विलास से जिनकी मती भोग के रंग से रंग गई उनको क्या पता कि विवेकानंद को रामकृष्ण की करुणा कृपा से क्या मिला था वो क्या जाने रहीदास की कृपा से मीरा को क्या मिला था वो क्या जाने समर्थ की निगाहों से शिवाजी को क्या मिला था वो क्या जाने लीलासा बापू की कृपा से आशाराम को क्या मिला था वो बिचारे क्या जाने मेरा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे की की यह तन विष बेलरी ये शरीर विष की बेल है पवित्र गंगा जल पियो पसीना और बाथरूम से वही अपवित्र होकर निकलता है पवित्र भोजन करो वही शरीर से अपवित्र होकर निकलता है ये शरीर तो खाद बनाता है विष बनाता है अधिक खाली और एसिडिटी बना देता है विष बना देता है ऐसे कृतघ् शरीर विष की बेलरी समाज के बराबर शरीर इस शरीर में अगर एक ही फायदा है सतगुरु मिल जाए तो इस खाद बनाने वाले मैला बनाने वाले वमन और विष्ठा, थूक और मुत बनाने वाले शरीर में से पर्रह्म परमात्मा प्रकट कर सकते सदगुरु की कृपा निगुरा विचारा क्या जाने उसे तो निकोटिन पॉइजन वाली सिगरेट अच्छी लगती है उसको तो गुर्दे का रोग देने वाली चाय और कॉफी अच्छी लगती है उसे तो अल्कोहल का पॉइजन भरा है वो शराब अच्छी लगती है अथवा अहंकार का पॉइजन भरा है ऐसी खुशामत अच्छी लगती है लेकिन सतगुरु तो के को तो सतगुरु के दीदार अच्छे लगते हैं सदगुरु का सत्संग अच्छा लगता है सतगुरु का अनुभव अच्छा लगता है यह तन विशकी बेलरी गुरु अमृत की खान कबीर जी ने कहा यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट साधु भाई सहज समाधि भली गुरु कृपा भाई जा दिन से दिन दिन अधिक चले तू 25 वर्ष नंगे पैर यात्रा कर ले पचास वर्ष तीर्थार्टन कर ले बारह साल तो शिव शासन लगा के ऊना लटक जा फिर भी अहंकार और अज्ञान नहीं जाएगा जब तक ज्ञानदाता सतगुरु की कृपा में तू सतगुरु की चरण रज में तू अपने आप को नहीं सौंपेगा रघुगुण राजा को भगवान जड़ भरत जी कहते हैं रघुगुण राजा कहते हैं कि जड़ भरत के वेश में तुम साक्षात पर हो नारायण हो और मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु तुम्हारा अवतार हुआ है धन्य है रहू की मती को नंगे पैर खुले सिर आवारा स्थिति में घूमने वाले जड़ भरत को वो पहचान गया तो पूरा पहचान गया तुम साक्षात पर ब्रह्म हो परमात्मा हो मेरे कल्याण के लिए आपका अवतार हुआ है मेरे उद्धार के लिए आपने ये श्री विग्रह धारण किया है मेरे सदगुरु आपके चरणों में रहुगण का बार बार प्रणाम है महाराज स्वीकार करने की कृपा करिए सत्यशिष्य सदगुरु के पास आएगा आएगा मिटेगा सतगुरु मैं होगा और सैलानी आएगा देखकर ऑडिट करके चला जाएगा विद्यार्थी दिमाग पाएगा सतगुरु की उन बातों को एकत्रित करेगा सूचनाएं एकत्रित करके ले जाएगा और जगह उन सूचनाओं का उपयोग करके अपने को ज्ञानी सिद्ध करने की भ्रमणा में जिएगा सत्य शिष्य ज्ञानी सिद्ध होने के लिए नहीं ज्ञानमय होने के लिए सतगुरु के पास रहता है आता है और अपने पाप ताप और अहम को मिटाकर आत्ममय हो जाता है सहज सहज सहज सतगुरु सतगुरु सतगुरु करुणा करुणा करुणा बिना बिना बिना विषय त्याग करना विषय की आसक्ति का त्याग होना दुर्लभ है तत्व दर्शन दुर्लभ है विषय त्याग और तत्व दर्शन ये तो दुर्लभ है गुरु की कृपा बिना सहज अवस्था प्राप्त करना भी दुर्लभ है जीव को जब तक सहज अवस्था नहीं मिलती तब तक उसका दुर्भाग्य दूर नहीं होता जैसे शिव जी को सहज अवस्था है शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा जीव का वास्तविक में सहज स्वरूप तो बड़ा सुखदाई है बड़ा आनंददाई है और मुक्त स्वरूप है बंधन वास्तविक में नहीं है दुख वास्तविक में नहीं है परेशानी वास्तविक में नहीं है बेचैनी वास्तविक में नहीं है कठिनाइयां वास्तविक में नहीं है मुसीबत वास्तविक में नहीं है ये अवास्तव में हो जो भी दुख कठिनाइयां परेशानियां ये वास्तविक जीवन में नहीं है वास्तविक अपने में नहीं है वास्तविक ज्ञान में नहीं है सहज अवस्था में नहीं है असहज अवस्था में सारी मुसीबतें कितना भी धन कमा ले कितना भी सत्ता पाले कितना भी सौंदर्य पा ले कितना भी सूर्यता के कुछ पद पाले कितना कुछ पाले लेकिन ये सब पाया हुआ है सहज नहीं है दूसरी बात ध्यान से समझने जैसी है कि जब तक ये जीव समझता रहेगा कि कोई मुझे सुख देता है और कोई मुझे दुख देता है तब तक उसका सुख देने वाले के प्रति राग और दुख देने वाले के प्रति द्वेष का भाव नहीं मिटेगा हकीकत में सुख और दुख अपनी प्रारब्ध और नासमझी से आता है को काहू को नहीं सुख दुख कर दाता निज कर्म भोग त्राता सुख को और दुख को भोगने की इच्छा है अथवा भोगता है तो क्षीण होता है और सुख दुख को साधन बनाता है तो महान हो जाता है सुख की अवस्था आती है दुख की अवस्था आती है सुख की अवस्था का सतुपयोग करे दुख की अवस्था का सतुपयोग करे तो दोनों का उपयोग करके आप सुख दुख का स्वामी बन जाएगा सुख दुख का स्वामी बनते ही सहज अवस्था आएगी साधु भाई सहज समाधि भली गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली साधु भाई सहज समाधि भली अन्यथा काशी जाओ मथुरा जाओ मक्का जाओ हरिद्वार जाओ कितने तीर्थों में जाओ कितने मठ मंदिर में जाओ कितने कुछ मकानों दुकानों बनाओ कितने कुछ पद पदविया पाओ लेकिन जब तक ये सहज अवस्था नहीं पाई जब तक आत्म सुख नहीं पाया जहाँ लगी आत्म तत्व चीनों नहीं त्या लगी साधना सर्व झूठी, ये धन कमाना मकान मकान पे मकान दुकान पे दुकान जो भी कुछ है ये सब चार दिन का इस शरीर को संभालने का साधन मात्र है इसमें सुख बुद्धि नहीं करे जब सुख बुद्धिम चीजों में नहीं होगी तो सच्चे सुख की खोज में आदमी सफल होगा सच्चे सुख की खोज में दो बातें याद रखनी है कि सुख में आसक्ति न हो और दुख में द्वेष न हो सुख का सतुपयोग हो और दुख का सतुपयोग हो बस सुख का सतुपयोग और दुख का भी सतुपयोग दुख का भोक्ता जो बनता है वो दुखी होता है तो दुर्लभो विषय त्यागो विषय वासना में आसक्ति होती तो सुख का भोक्ता बनता है विषय वास्ता में आसक्ति का अभाव है तो उसका सुख का सतुपयोग करता है जैसे भोजन किया तो भोजन पेट भरने के लिए करे मजा लेने के लिए करेगा तो ज्यादा खाएगा अजीर्ण की बीमारी हो जाएगी ऐसे जो भी दुनिया की सुखदाई चीजें हैं उसका उपभोक्ता बनेगा तो दुखी होगा और दुख दुख की अवस्था से द्वेष बना रहेगा तो हृदय में तपन रहेगी दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो हो तत्व दर्शन तुम तत्व का अनुसंधान करो तो तत्व दर्शन होगा तत्व में टिकने का अभ्यास करने वाला सतगुरु मिल जाए जीवन में धन की धन कमाने की कला संगीत की कला आरोग्य रहने की कला प्रसिद्ध होने की कला पद पाने की कला दुनिया भर की कलाओं से भी बड़े में बड़ी ज्यादा जरूरत है सतगुरु जो सतसंग के द्वारा तत्व ज्ञानी बनाना चाहते उस कला को जो पा लेता है वो सदा के लिए निष्कल हो जाता है दुनिया भर की कलाएं पाले दुनिया भर की दौलत पाले दुनिया भर की कुशलताएं पाले लेकिन ये सब बहते हुए पानी के बुलबुलें हैं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ सियावर राम चंद्र की तो दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम दुर्लभ सहज अवस्था ये सहज अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है बड़ी दुर्लभ अवस्था है सतगुरु करुणा बिना सतगुरु की करुणा के बिना ये सहज अवस्था नहीं मिलती और जब तक सहज अवस्था नहीं मिली तब तक जो कुछ मिला वो नगण्य है पद मिल गया तो नगण्य है प्रतिष्ठा मिल गई तो नगण्य है सौंदर्य मिल गया तो नगण्य है रिद्धि सिद्धि मिल गई तो भी नगण्य है आजकल लोग ऐसा करके गणपति की मूर्ति निकाल के दे देते नारायण को किसी ने दी इंदौर में वर्ल्ड पार्लियामेंट में आया था उसने ऐसा करके मुनका दे दिया ऐसा करके कुछ भगूत दे दिया ये सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर लेकिन इससे भी ऊंची अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के पास थी अणिमा गरिमा लघिमा आदि इन अष्ट सिद्धियों के धन धरणी और संयम और सदाचार और युक्ति और मुक्ति के रास्ते के उत्तम अधिकारी हनुमान जी भी अष्ट सिद्धियां पाए हुए थे ऐसे हनुमान जी भी राम जी के आगे सेवक होकर खड़े होते क्योंकि राम जी सहज अवस्था में हैं राम जी कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल पाते हैं कभी सज्जनों से सम्मानित होते तो कभी दुर्जनों से अपमानित होते कभी महल में रहते तो कभी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं राम जी को कभी चित्त में शोक नहीं होता हर्ष नहीं होता हाय सीता हाय सीता सीते सीते करते लेकिन चित्त में शोभ नहीं है और आनंद प्रसन्नता अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन चित्त में राग नहीं है राम जी सहज अवस्था में श्री कृष्ण सहज अवस्था में राजा जनक सहज अवस्था में है कबीर सहज अवस्था में है नानक साहब सहज अवस्था में है साधो भाई सहज समाधि भली गुरु कृपा भईजा दिन से दिन दिन अधिक चली सुख का भोक्ता और दुख का भोक्ता बनेगा तो सहज अवस्था से दूर रहेगा तो पशु जैसी जिंदगी होगी शनि रुष्टा क्षण तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे क्षण क्षण में रुष्ट और तुष्ट हो जाएगा जरा बात में डर जाएगा जरा बात में घबरा जाएगा जरा बात में आकर्षित हो जाएगा चित्त बहुत छोटा रहेगा जैसे आयना घूमता रहता है तो मुंह ठीक नहीं दिखता ऐसे चित्त जरा जरा बात में फटफता रहता है तड़पता रहता है आकर्षित और उद्विघ्न होता रहता है तो आत्मा की शक्ति का तत्व ज्ञान का सहज अवस्था का प्रसाद नहीं प्रकट होगा और प्रसाद कैसा प्रसादे सर्व दुखा उस प्रसाद से सारे दुख सदा के लिए दूर हो जाते ऐसा प्रसाद पाना हो तो पतंजलि महाराज हठ योग प्रदीका में कहते हैं प्रदीप में कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम दुर्लभ सहज अवस्था सदगुरु करुणा बिना तो जितना जीवन में धन की कला सत्ता की कला संगीत की कला विज्ञान की कला या दुनिया भर की जो कलाएं हैं, सीखना अच्छा है या जरूरी लगता है उससे भी ज्यादा जरूरी तत्वज्ञानी तो ज्ञानी गुरु की प्राप्ति जरूरी है ताकि जन्म मरण से पार होने की कला सिखा दे दुनिया भर की कलाएं सीख लिया लेकिन जन्म मरण से पार नहीं हुआ तो कुछ नहीं सीखा मैंने सुनी वो कहानी कि किसी दरिया में सैलानी सैर करने गए उस बिचारे भोले भाले नाविक से पूछा यू नो इंग्लिश बोले क्या बोलो बाप जी बोले यू नो इंग्लिश तुम अंग्रेजी जानते हो बोले मन तो नहीं आवड़ती होगा सूरत के तरफ का कोई भुला भुला खारवा होगा जो भी होगा नहीं आवड़ती वृद्ध था बोले थोड़ी देर हुई तो अंग्रेजी तो नहीं जानता लेकिन ये तो जरूर जानता होगा कि फलाने देश का प्रेसिडेंट कौन है बोले मेरे को पता नहीं फलाने देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है बोले मेरे को पता नहीं अंग्रेजी नहीं जानता पच्चीस टका जिंदगी बेकार देश परदेश में कौन सा प्रेसिडेंट कौन सा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानता पचास टका जिंदगी बेकार इतने में फिर तीसरे किसी ने पूछा कि तू जानता है कि जिला पंचायत की चूंटनी कैसे होती है जिला पंचायत का प्रमुख कैसे बना जाता है ये तू जानता है बोले नहीं ये खबर ना पड़े बोले पच्चीस बीजी जिंदगी तारी बेकार हमें तारू जीवन फिर पच्चीस टका छ पंचोत्तर टका तो जीवन बोलू न काम तेलूज नहीं जानता सैलानी सैर करते करते दया में आगे निकल गए जोरों का आंधी तूफान चला कैसे भी करके नाव संभालना मुश्किल हो रहा उस बूढ़े ने पूछा तुम तैरना जानते हो बोले नहीं उसने कहा मेरी चारा ना जिंदगी है पच्चीस पैसा में तो किनारे लग जाऊंगा तुम्हारी तो सौ सौ जिंदगी खतरे में म कर तो टीचा तो मारी तो गई। मारी तो छे उन तो गेम किस तो तो ऐसे देश को सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु राग द्वेष के इस दरिया के थेड़ों से तरने की कला नहीं वो सब कुछ जानता हुआ भी उसका जीवन मृत्यु के झटका आते ही खत्म हो जाता है फिर वही जीवात्मा भटकता है चंद्रमा के किरणों के द्वारा आकर अन्न में फल में स्थित होता है और वो अन्न फल आदि जीव खाते हैं और पिता के शरीर से बाथरूम की जगह से पसार होना पड़ता है माता के गर्भ में गर्भ मिला तो मिला न मिला तो फिर बाथरूम में बहता है गटर में जाता है सब छू वो नहीं बताया जाएगा कि भूतपूर्व का सेठ जी है वो नहीं बोलेंगे कि यह भूतपूर्व फलाना है जंतवाहा कृष्ण बोलते हैं ये जंतु विचारे अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम ते न मोहंती जंतवाहा अज्ञान से जिनका सच्चा आत्मज्ञान ज्ञान तत्व ज्ञान ढक गया है ये सीख लू ये पालू ये कर लू ये भोग लू ये दुख मिटा मिटालू ये सुख पालू करते करते सारी जिंदगी थक जाती अंत में देखो तो कुछ भी नहीं पिया कटे है ए रे था रहा बाप में <laughs> छोकरो क्या है मारो फलाणु क्या है आत्मा क्या है मैं समझ ज्यांधी ना आने समझ आप सत्गुरु कृपा पचावा कला नड़े त्यादी बधी कला सहलानी बीजु बधु आ तरता न अरे दरिया म रेव दरिया धंधो करो तरता नड़े एम संसारे संसार नड़े पीछे सीखो शू कूटेलू सकोरु शीख्यू प्रमाणपत्र आगे तारी, तारी छाती बांध से भाई एमबीबीएस आ इंजीनियर छे आ भाई डॉक्टर छे जय ठाठड़ी बंधाती तरह प्रमाण पत्र छाती बांधी ले जावाता हे प्रमाणपत्र जो ए, लो साचु प्रमाण पत्र तो संसार सदगुरु न ज्ञान है जीवन में आए तो साचु प्रमाण पत्र बीजा बदा का <laughs> सच्चा और कच्चा परमात्मा सच्चा है और देह कच्चा है आत्मज्ञान सच्चा है